प्रश्नोत्तर दीप माला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा व्यवहार में कहीं कहीं नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध दिखता है वहां किसे माना जाए धार्मिक होने से जीवन में लाभ क्या है समाधान धर्मशास्त्र में और नीतिशास्त्र में भेद है धर्मशास्त्र प्रत्येक व्यवहार का संबंध स्व से ही मानता है जैसे किसी ने आपको गाली दी तो उस गाली का संबंध गाली देने वाले से ही हुआ आपसे नहीं पर यदि आपके मुख से गाली निकल गई तो उसका संबंध आपसे हो जाएगा एक बार युधिष्ठिर आदि पांडव बैठे थे कौरव आकर झगड़ा करने लगे और बहुत गालियाँ दीं परंतु युधिष्ठिर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तब कौरवों ने कहा क्या तुम नपुंसक हो हमने इतनी गालियाँ दी तो भी तुम कुछ नहीं बोले तब युधिष्ठिर ने कहा ददत ददत गाली गाली मन तो भवंत हे भाइयों खूब गाली दीजिए क्योंकि आप गाली के विषय में संपन्न हो जिसके पास जो होगा वही देगा विद्वान विद्या देता है धनवान धन देता है और गालीमान गाली देता है हम लोग तो गाली के विषय में दरिद्र ठहरे तो कहाँ से गाली दें देखिए युधिष्ठिर का मन धर्म की कितनी गहराई में है उनको गाली गृहित ही नहीं हो रही है परंतु नीति शास्त्र ऐसा नहीं कहता वह कहता है यदि कोई तुम्हारे सामने बहुत गर्जना कर रहा है तो तुम भी उसके सामने बढ़ चढ़कर गर्जना करो तब वह चुप हो जाएगा इसीलिए कहा सठे साक्षम समाचरेत, सठ को सठ के समान व्यवहार करके ही दबाना चाहिए नीतिशास्त्र का भी कथन अपने स्थान पर ठीक ही है पर धर्मशास्त्र आपको एक आगाध धैर्य की ओर ले जाता है मृत्यु के समय विजय उसी व्यक्ति की होती है जिसमें धर्म प्रतिष्ठित होता है क्योंकि धर्म की यह प्रतिज्ञा है कि तुम मुझे धारण करो मृत्यु के समय मैं तुम्हारे साथ रहूँगा यही धर्म की महिमा है जगत की यह प्रतिज्ञा है कि तुम चाहे मेरे लिए झूठ बोलो चोरी करो या अन्य कुछ भी करो मृत्यु के समय आपके साथ मैं नहीं रहने वाला हूँ जिज्ञासा आप प्रायः कहते हैं धर्म पर खड़े होकर अर्थ को पकड़ो यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो अर्थ ही नहीं आएगा या फिर बहुत कम आएगा ऐसे में धर्म पर खड़े होने का क्या औचित्य है समाधान अच्छा यह बताइए कि आप धन क्यों चाहते हैं शांति के लिए चाहते हैं अथवा अशांति के लिए तृप्ति के लिए चाहते हैं या अतृप्ति के लिए आपके पास धन आ जाए और उससे तृप्ति न होकर अतृप्ति बढ़ती जाए तो ऐसे धन से क्या लाभ होगा मान लो आपको एक लाख रुपए कहीं से मिले और आपने देखा कि पड़ोसी के पास दस लाख रुपए हैं तब आपका चिंतन हुआ कि मेरे पास तो इससे नौ लाख रुपए कम हैं तो आपके पास नौ लाख का अभाव हो गया फिर आपने प्रयत्न करके कहीं से एक करोड़ प्राप्त किए और देखा पड़ोसी के पास दस करोड़ है तब आपको नौ करोड़ का अभाव लगने लगेगा देखिए पहले से अधिक अशांति हो गई कि नहीं ऐसे में शास्त्र कहता है तुम ऐसा धन क्यों चाहते हो जो अशांति का कारण बने धर्म पर खड़े होकर धर्म अर्थ को पकड़ोगे तो तुम सूखी रोटी से भी तृप्त हो जाओगे तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बल आ जाएगा शास्त्र तो जीवन की शुरुआत ही यहाँ से मानता है कि तुम्हारा जीवन शास्त्रानुसार चल रहा है या नहीं एक मजदूर काम करने के बदले में वेतन लेता है और वह यह भी जानता है कि हमने वेतन लिया है तो हमें इतना काम करना ही चाहिए अब यदि वह अपना कर्तव्य समझकर उस कार्य को करेगा तो अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा यदि कोई मुख्यमंत्री या बड़ा विद्वान आचार्य भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है उसकी दृष्टि पैसे में लगी है तो वह अंत में नरक में ही जाएगा भारतीय परंपरा बड़ी विलक्षण है यहाँ यह नहीं कहा है कि ब्राह्मण स्वर्ग में जाएगा और शुद्र नरक में जाएगा अपना कर्तव्य कर्म करके शुद्र भी स्वर्ग में जा सकता है और कर्तव्य कर्म से दूर होगा तो ब्राह्मण भी नरक में जाएगा इसलिए शास्त्र व्यक्ति के कर्म को पहले कर्तव्य के साथ जोड़कर फिर ईश्वर से जोड़ देता है तब वही कर्म उपासना बन जाता है और ईश्वर प्राप्ति करवाने में समर्थ हो जाता है इसलिए हमारे शास्त्रों में जो धर्म पर खड़े होकर अर्थ को पकड़ने की बात कही गई है वह उचित ही है